श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद इक्यानवे अभ्यास योग दक्षिणेश्वर में महेंद्र राखाल आदि भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं काल है शुक्रवार 19 सितंबर अट्ठारह तो दिन के दो बजे होंगे आज भादो की अमावस्या है महालया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 कभी कभी अपनी माँ को काशी भेजता है वहाँ उसकी माँ की सेवा पर 12-13 आदमी रहते हैं बड़ा खर्च होता है वेदांत गीता भागवत कप्तान को कंठाग्रह है वह कहता है कलकत्ते के बाबुओं का आचार बहुत ही भ्रष्ट है पहले उसने हठयोग किया था इसलिए अब मुझे समाधि या भाववस्था होती है तब सिर पर हाथ फेरने लगता है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 तब मन बहुत अच्छा रहता है मास्टर से यहाँ आदमी क्यों आते हैं वैसा पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूँ मास्टर जी कृष्ण जब स्वयं सब चरवाहे और गौे बन गए ब्रह्मा के हर लेने पर तब चरवाहों की माताएं नए बच्चों को पाकर फिर यशोदा के पास नहीं गई श्री राम कृष्ण इससे क्या हुआ मास्टर इस स्वयं ही चरवाहे बने थे कि नहीं इसीलिए उनमें इतना आकर्षण था ईश्वर की सत्ता रहने से ही मन खींच जाता है श्री कृष्ण यह योग माया का आकर्षण था वह जादू डाल देती है जटिला से डर से पछड़े को उठाए हुए सुबल का रूप धारण कर राधिका जा रही थी जब उसने योग माया की शरण ली तब जटिला ने भी उसे आशीर्वाद दिया हरि की सब लीलाएँ योग माया की सहायता से हुई थी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 इसलिए खाना पहनना रमण करना यह सब कर लेना साहस तुम क्या कहते हो सकिया के साथ या परकिया के साथ मास्टर मुखर्जी ये लोग हंस रहे हैं श्री राम भोग लालसा का रहना अच्छा नहीं इसीलिए मेरे मन में जो कुछ उठता था मैं कर डालता था बड़ा बाजार के रंगे संदेश खाने की इच्छा हुई इन लोगों ने मंगा दिया मैंने खूब खाया फिर बीमार पड़ गया लड़कपन में गंगा नहाते समय एक लड़के की कमर में सोने की करधनी देखी थी इस अवस्था के बाद उस करधनी के पहनने की इच्छा हुई परंतु अधिक देर रख सकता ही न था कर्धनी पहनी तो भीतर से सर हवा ऊपर की ओर चढ़ने लगी देह में सोना छू गया ना जरा देर रख उसे खोल डाला नहीं तो उसे तोड़ डालना पड़ता धनिया खाली का कोई चूर एक तरह की मिठाई खाना कूल कृष्णनगर का सरभाजा एक तरह की मिठाई खाने की भी इच्छा हुई थी सब हंसते हैं शंभू के चंडी गीत सुनने की इच्छा हुई थी उसके सुन लेने के बाद फिर राजनारायण के चंडी गीतों के सुनने की इच्छा हुई उसके गीतों को भी मैंने सुना उस तो में बहुत से साधु आते थे इच्छा हुई कि उनकी सेवा के लिए एक अलग भंडार किया जाए सैजो बाबू ने वैसा ही किया उसी भंडार से साधुओं को सीधा लकड़ी आदि सब दिया जाता था एक बार जी में आया कि खूब अच्छा जरी का साज पहनूं और चांदी की गुड़गुड़ी में तंबाकू पीऊं, सेज बाबू ने नया साज गुड़गुड़ी सब भेज दिया साज पहना गुड़गुड़ी कितनी ही तरह से पीने लगा एक बार उस ओर से एक बार उस ओर से खड़ा होकर और बैठकर तब मैंने कहा मन देख ले इसी का नाम है चांदी की गुड़गुड़ी में तंबाकू पीना बस इतने से ही गुड़गुड़ी का त्याग हो गया आज थोड़ी देर में खोल डाला पैसे उसे रोंदने रोंदने लगा कहा इसी का नाम है साज पैरों से उसे रोंदने लगा कहा इसी का नाम है साज इसी पोशाक के कारण रजोगुण बढ़ता है बलराम के साथ राखाल वृंदावन में हैं। पहले पहल वे वृंदावन की बड़ी तारीफ करके चिट्ठी लिखते थे मास्टर को चिट्ठी लिखी थी यह बड़ी अच्छी जगह है मोर नाचते रहते हैं और नृत्य गीत सदा ही आनंद होता है इसके पश्चात उन्हें बुखार आया वृंदावन का बुखार श्री रामकृष्ण को बड़ी चिंता रहती है उनके लिए चंडी के नाम पर उन्होंने मन्नत की है श्री राम कृष्ण राखाल की बातें कर रहे हैं यहाँ बैठकर पैर दबाते समय राखाल को पहले पहल भाव हुआ था एक भागवती पंडित इस कमरे में बैठा हुआ भागवत की बातें कह रहा था उन्हीं बातों को सुन सुनकर राखाल सिहर सिहर उठता इसके बाद वह बिल्कुल स्थिर हो गया दूसरी बार बलराम के घर में भाव हुआ था भाभा भी इसमें लेट गया था राखाल साकार की श्रेणी का है निराकार की बात सुनकर उठ जाएगा उसके लिए मैंने चंडी भी की मन्नत की उसने घर द्वार सब छोड़कर मेरा सहारा लिया था ना? उसकी स्त्री के पास उसे मैं ही भेज दिया करता था भोग कुछ बाकी रह गया था वृंदावन से इन्हें लिख रहा है यह बड़ा अच्छा स्थान है मोरों का नृत्य हुआ करता है अब मोरों ने विपत्ति में डाल दिया वहाँ बलराम के साथ है हाँ बलराम का क्या स्वभाव है मेरे लिए उस देश में नहीं जाता उसके भाई ने उसे मासिक व्यय देना बंद कर दिया था और लिखा था तुम यहाँ आकर रहो वाहयात क्यों इतना रुपया खर्च करते हो परंतु उसने उसकी बात नहीं सुनी मुझे देखने के लिए कैसा स्वभाव है दिन रात केवल देवताओं को लेकर रहता है माली फूलों की माला बनाते ही रहते हैं रुपये बेचेंगे इस विचार से दो महीने वृंदावन में रहेगा दो सौ का मुशहरा पाता है लड़कों को क्यों प्यार करता हूँ उनके भीतर कामनी और कांचन का प्रवेश अब तक नहीं हो पाया मैं उन्हें नित्य सिद्ध देखता हूँ नरेंद्र जब पहले पहल आया एक मैली चादर उढ़े हुए था परंतु उसका मुँह और उसकी आँखें देख जान पड़ता था कि उसके भीतर कुछ है तब ज़्यादा गाने न जाने जानता था दो एक गाने जब आता था तब घर भर आदमी रहते थे परंतु मैं उसी की ओर नज़र करके बातचीत करता था जब वह कहता था इससे भी बातचीत कीजिए तब दूसरे लोगों से बातचीत करता था जदूव मल्लिक के बगीचे में रोया करता था उसे देखने के लिए मैं पागल हो गया था जहाँ भोलानाथ का हाथ पकड़कर मैं रोने लगा भोला ने कहा एक कायस्थ के लड़के के लिए आपको इस तरह का रोना शोभा नहीं देता मोटे ब्राह्मण ने एक दिन हाथ जोड़कर कहा वह बहुत कम पढ़ा लिखा है उसके लिए भी आप इतना रोते हैं भवनाथ नरेंद्र की जोड़ी है दोनों जैसे पति पत्नी इसीलिए भवनाथ से मैंने नरेंद्र के पास ही मकान भाड़े पर लेने को कहा वे दोनों ही अरूप के दर्जे के हैं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 मैं नटवर गोस्वामी के यहाँ गया था वहाँ रात दिन भीड़ लगी रहती है मैं वहाँ से भागकर एक ताती जुलाहे के यहाँ सुबह को बैठा करता था फिर देखा थोड़ी ही देर में सब लोग वहाँ भी, वहाँ भी पहुँच गए थे सब खोल करताल ले गए फिर तिरकट तिरकट कर रहे थे भोजन आधी तीन बजे होता था चार ओर अफवाह फैल गई थी कि एक ऐसा आदमी आया है जो सात बार मर कर सातों बार जी उठता है मुझे सर्दी गर्मी न हो जाए उस डर से हृदय मुझे बाहर मैदान में घसीट ले जाता था वहाँ फिर चीटियों की पाँत की तरह आदमी उमड़ चलते थे फिर वही खोल करताल और त्रिकट हृदय ने खूब पटकारा कहा क्या हम लोगों ने कभी कीर्तन सुना नहीं वहाँ के गोस्वामी झगड़ा करने के लिए आए थे